संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रमेश, रमेश चंद्र शर्मा आचार्य की लघु कथा सौदागर उसके पास पड़ोस की सभी हम उम्र लड़कियां अपना अपना, अपना घर बसा चुकी थीं। कई तो उसकी उम्र से चार पाँच साल छोटी भी थी मैं विवाह के यथार्थ से भली भांति परिचित थी कई बार स्त्री मुक्ति के बारे में अखबारों में पढ़ती तो उसे मन ही मन बहुत क्रोध आता था उसकी तो बस एक ही इच्छा थी कि उसके माँ बाबूजी सदा खुश रहें। लेकिन जब भी वे उसे देखते उनके चेहरे पर विशाद की रेखाएं उभर आती थी। और वे अपनी किस्मत को लगते थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां समाज द्वारा संचालित होती हैं, और उनके माता पिता भी समाज की रूढ़ियों से ग्रस्त होते हैं। वह हर बार सोचती कि बाबूजी से सीधे कहे कि बिना शादी के भी लोग जीते हैं और मेरे विवाह के बारे में परेशान मत होइए लेकिन वह कहां मानने वाले थे कहीं भी कोई भी मिलता तो बस घर आने का न्योता दे डालते और उसे एक बार फिर बाहरी लोगों के सामने नुमाइश बनना पड़ता था वह देखने में सांवली थी लेकिन नए नक्श में कोई नुक्स न था उसका कद भी ठीक ठाक था, था पिछले पांच एक साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी और वेतन भी अच्छा ले रही थी उसके लिए बहुत से रिश्ते आए लेकिन दुर्भाग्यवश सभी रंग पर आकर अटक कर वापस लौट गए शायद ऐसा भी हो कि कोई भी अपनी बात दिल खोलकर कहने में संकोच करता हो एक बार एक सज्जन माँ बाप के साथ पधारे वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे ओहदे पर थे उन्होंने लड़की के बायोडाटा के साथ साथ उसे भी निहारा और उसकी शादी की देरी का कारण भाप गए तभी लड़के का पिता बोला हमें आपकी लड़की पसंद है लेकिन एक छोटी सी शर्त है यह आपकी इकलौती संतान है और अब आपकी भी उम्र हो गई है वृद्धावस्था से गुजर रहे हैं सो इतने बड़े मकान का आप क्या करेंगे हमारा लड़का भी तो शादी के बाद आप ही का हो जाएगा आप पहले यह मकान लड़की के नाम कर दीजिए हमें यह रिश्ता मंजूर है यह शर्त सुनकर लड़की के माँ बाप स्तब्ध रह गए अभी आप सुन रहे थे रमेश चंद्र शर्मा आचार्य की लघु कथा सौदागर वाचक स्वर भारती परिमल